द्रव्य भेदा नविख न तो त्रद्रव्याणी पृथ्वप तेजो वायकाश काल दिगात्मा मनासी नव ये हैं द्रव्य का उद्देश्य वाक्य नाम मात्र से परिचय कराने वाला वाक्य इसका अब व्याख्यान होना है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 पांच पद कौन से कौन से है त्र एक पद है द्रव्याणी दूसरा पृथ्वीप तेजो वायु आकाश काल दिगात्मनासी ये तीसरा पद है और नव एवं तो नव ये चौथा और एव पांचवा नव एव अंधि हो गई कि चल रही है वृद्धिराजय सूत्र हो गया वृद्धि रेचि अच्छा यण संधि चल रही है अच्छा तो नव एव यहाँ वृद्धि रेची से वृद्धि हो गई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 तो व में अभी चला जाएगा ए व का ए भी चला जाएगा अ आए आएगा वो व उसमें मिल जाएगा तो नव ई व ऐसा होगा लेकिन जब पदच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करना पड़ेगा ना? तो संधि विच्छेद करेंगे तो नव ये पूरा है व में अ और ए व नव, नव शब्द का अर्थ है नव संख्या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 वृत्त्मक पद को ही यौगिक पद भी कहा जाता है तो यहाँ तत्र ये यह जो वृत्यात्मक पद है इसका विग्रह क्या होगा तो इसका विग्रह होगा तस्मिन तत्र तस्मिन तत्र सप्तमी अर्थ में तत् शब्द से त्रल प्रत्यय होकर के तत्र शब्द बना और त्रल प्रत्यय का अर्थ होता है वो तद्धित है इसलिए इसे कहा जाएगा तद्धित वृत्ति तद्धित प्रत्यन्त तत्र शब्द है त्रल प्रत्यय जो हुआ त्रल का ल की तो हलंतेम सूत्र से इत संज्ञा होती है और तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है त्रल का बचेगा त्र मात्र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 ऐसे शब्द से त्रल प्रत्यय हो करके तत्र बन जाएगा इतना ध्यान में आया त्रल तरल प्रत्यय तर तर होता है तस्वीन तत्र इतना विग्रह वाक्य समझना तत् तस्वी तत्र तो तस्मिन का अर्थ है उसमें उनमें या तेषु ऐसा करिए इति तत्र तेजु शब्द का अर्थ निकलेगा उनमें और वही तेजु शब्द का जो अर्थ है वह त्रल का, का तत्र शब्द का अर्थ है तत्र का अर्थ निकलेगा तेजु मध्य निर्धारण में सप्तमी है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 तो सात पदार्थों में से पहला पदार्थ जो द्रव्य है उसके कितने भेद हैं तो कहा नवैव तो तत्र द्रव्याणी नव ऐसा अनुय करना कि सात पदार्थों में से पहला जो पदार्थ है द्रव्य वे नव है नव एवं एवकार कहेगा न आठ है द्रव्य न दस है नौ से एक कम नहीं और नौ से एक ज्यादा भी नहीं नौ ही है पहले पदार्थ द्रव्य के नौ ही भेद होते हैं कहा नौ द्रव्य नाम का सात पदार्थों में से पहला पदार्थ नव प्रकार का है यदि तो नव प्रकार कौन है द्रव्य के नौ भेद कौन से कौन से हैं यह जिज्ञासा हुई तो नौ द्रव्यों का नाम मात्र से परिचय कराने वाला पद है तीसरा वो है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 तेजस्य वायुस्य आकाशस्य कालस्य दिग्च आत्मा चनस मनासी ची दिग आत्मा क्या पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्मनासी ऐसा बनेगा इसमें नौ शब्द हैं पहला शब्द है पृथ्वी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 पृथ्वी एक पहला द, दूसरा जल तीसरा तेज चौथा वायु पांचवा आकाश और षष्ठ काल सप्तम दिशा आका और आत्मा अष्टम नवम है मन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 कागज़ से बने हुए वो भी पृथ्वी है कि नहीं गेहूँ चावल ये भी पृथ्वी ही है और जल ये जो पानी और नदी भी जल में आ जाएगी कुआ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 तो एक तो संख्या को भी गुण माना गया है और परम महत्व परिमाण परिमाण भी गुण है वो रहता है इसमें तो इस प्रकार आकाश भी गुणवान होने से द्रव्य है आकाश में शब्द हैं संख्या हैं परिमाण है ये सब गुण रहते हैं आकाश में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 रूप लक्षण से युक्त होने से लक्ष्य और इससे अतिरिक्त जो छः पदार्थ हैं गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इन छः में से किसी में भी गुण नहीं रहता है गुण में भी गुण नहीं रहता है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 तो द्रव्य का अन्ून अनातिरिक्त वृत्ति धर्म हुआ असाधारण धर्म हुआ गुणवत्वम इसे कहा जाएगा लक्षण गुणवत्व को द्रव्य का लक्षण कहा जाएगा है? हाँ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 दूसरा पदार्थ कौन सा है गुण उसका उद्देश्य ग्रंथ गुण का उद्देश्य ग्रंथ है रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्वा परत्व, परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेश प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराच संस्काराश्चतुर्विशति गुणा इसमें तीन पद हैं चतुर्विश ये रूप से लेकर के संस्कारा यहाँ तक एक पद हैं रूप रस गंध स्पर्श से लेकर के धर्माधर्म संस्कारा यहां तक के पूरा एक पद है और दूसरा पद है चतुर्विशति मिला कि नहीं नहीं मिला वो वाक्य नहीं मिला ये दूसरा पद और तीसरा पद है गुणा गुणा तो इस प्रकार ये तीन पद हो गए इसमें पूर्व वाक्य से दो पद आएंगे एक पहला और एक चौथा चौथा क्या पांचवा नवैव में जो एवकार है वो पांचवा है ना पहले को और पांचवे को ले आइए पहले को लेकर के शुरू में ही रखिए ऐसा अनुय होगा तत्र चतुशति गुणा त्र गुण गुणा ऐसा अन्वय करना तत्र रेव गुणा जैसे तत्र नव द्रव्याणी ये अन्वय था न पूर्व में कि तत्र शब्द का अर्थ जो वहाँ था वही यहाँ भी रहेगा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 और न तो 25 है 24 से एक भी कम नहीं एक भी ज्यादा नहीं 24 ही है गुण तो ये 24 गुण कौन कौन हैं? ये नाम मात्र से उनको बताया जा रहा है तो पहला है रूप दूसरा है रस तीसरा है गंध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 पृथकों को परिमाण को संख्या को संस्कार को ये सब गुण कोटि में आएंगे तो 24 गुण है ये बताया गया आगे हैं कर्म नाम का जो तीसरा पदार्थ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 वहाँ से तत्र पद और एवं पद की अनुवृत्ति यहाँ पर भी ले आना और अन्वय करना तत्र कर्माणि कर्माणी पंच एवा। तत्र कर्माणी पंच ऐसा अन्वय करना तो तत्र यानी द्रव्यादि सात पदार्थों में से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 ऊपर जाने को कहा जाता है उत्षेपण अपक्षेपण कहा जाता है नीचे आने को और ऊर्ध्गमन हो गया उत्षेपण अधोगमन हुआ अपक्षेपण अंकुंचन हुआ सिकुड़ना और प्रसारण हुआ फैलना और गमन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 हाँ सी ये क्रियापदाए गचवर्मा सी नव द्रव्या सी और रेव चुशतिरवुण सी सारी क्रियापद आएगा एक वाक्यम के अनुसार हुँ? तो ये